पातंजल योग प्रदीप साधन पार सूत्र तैतालीस प्रयत्न शैथिल समापत्ति भ्याम प्रयत्न की शिथिलता और अनंत भी समापत्ति द्वारा आसन सिद्ध होता है सूत्र के अंत में भगवती वाक्य शेष है प्रयत्न शैथिल्य स्वाभाविक शरीर की चेष्टा का नाम प्रयत्न है उस स्वाभाविक चेष्टा से अंग में जयत्व शरीर कंपन के रोकने के निमित्त उपरत होना प्रयत्न की शिथिलता है इस प्रयत्न की शिथिलता से आसन सिद्ध होता है अथवा अनंत समापत्ति आकाश आदि में रहने वाली अनंतता में चित्त की व्यवधान रहित समापत्ति अर्थात तद्रूपता को प्राप्त हो जाने से आसन सिद्धि होती है अर्थात शरीर को प्रयत्न शून्य और मन को व्यापक विषयी नृत्य वाला कर के आसन पर बैठना चाहिए इस प्रकार शरीर और मन को क्रिया रहित करने से शरीर का अध्यास छूट जाता है और उससे भूला जैसा होकर बहुत समय तक स्थिरता के साथ सुखपूर्वक बैठ सकता है अनंत समापत्ति से यह अभिप्राय है कि चित्त वृत्ति रूप से प्रतिक्षण अनेक परिच्छ पदार्थों की ओर घूमता रहता है उनकी परिच्छिनता में यह अस्थिर रहता है अपरिच्छिन्न आकाश आदि में जो अनंतता है उसमें चित्त को ददाकार करने से चित्त निर्विशेष होकर स्थिर हो जाता है टिप्पणी सूत्र सैंतालीस इस सूत्र में अनंत पाठ मानकर अनंत समापत्ति का अर्थ भिन्न भिन्न भिन टीकाकारों ने भिन्न भिन्न अपने अपने विचारों के अनुसार किया है इसका कारण यह है कि व्यास भाष्य से इसका पूरा स्पष्टीकरण नहीं होता है भाष्य से केवल इतना बतलाया है अन्य व समापन्नम चित्तमासनम निवर्त अनंत में समापन्न किया हुआ चित्त आसन को सिद्ध करता है इसीलिए किसी ने अनंत के साथ अनंत पदार्थ किसी ने ईश्वर किए हैं और वाचस्पति मिश्र तथा विज्ञान भिक्षु ने अनंत शेष नाग का नाम बतलाया है जो अपने सहस्त्र फणों पर पृथ्वी मंडल को धारण किए हुए हैं इन सब का यह तात्पर्य हो सकता है कि समाधि सिद्धि से आसन सिद्धि हो जाती है पर समाधि से पूर्व प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इन चारों अंगों की पूर्ति शेष रहती है आसन साधन है और समाधि साध्य है समाधि सिद्धि से आसन सिद्धि बतलाना साध्य से साधन को सिद्ध करना है इसलिए इसके अर्थ हमने भोज वृत्ति के अनुसार किए हैं जो इस प्रकार है जदा चाकाशादिगत आनन्ते चेततः सामपत्ति क्रियते व्यवधान न तदात्मप्य तदा देहांकारा भावान्नाशनम दुखजनकती जब आकाश आदि में रहने वाली अनंतता में चित्त को व्यवधान रहित तदाकार किया जाता है तब उसकी तद्रूपता प्राप्त हो जाने पर शरीराभिमान का अभाव हो जाने से देह की शुद्ध न रहने से आसन दुख का उत्पादक नहीं होता संगति उसका फल बतलाते हैं ततो भी है। उससे द्वंद घात उससे द्वंद्व की चोट नहीं लगती आसन सिद्ध होने पर योगी को गर्मी सर्दी भूख प्यास आदि द्वंद्व नहीं सताते संगति आसन सिद्धि के अनंतर प्राणायाम को बताते हैं तस्मिन सती श्वास गति गतिविच्छेद प्राणायाम उस आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है व्याख्या श्वास बाहर की वायु का नाशिका द्वारा अंदर प्रवेश कराना श्वास कहलाता है प्रश्वास कोष्ठ स्थित वायु का नासिका द्वारा बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है सांस पर की गतियों का प्रवाह रेचक पूरक और कुंभक द्वारा बाह्याभ्यंतर दोनों स्थानों में रोकना प्राणायाम कहलाता है रेचक प्राणायाम की बहिर्ग गति होने के कारण उसमें श्वास की स्वाभाविक गति का तो अभाव होता ही है पर कोष्ठ की वायु का बहिर विरेचन करके बाहर की धारणा करने से प्रश्वास की स्वाभाविक गति का भी अभाव हो जाता है इसी प्रकार पूरक प्राणायाम में प्रश्वास की गति का तो अभाव होता ही है पर बाह्य वायु को पान करके शरीर के अंदर धारण करने से श्वास की स्वाभाविक गति का भी अभाव हो जाता है और कुंभक प्राणायाम में रेचन पूरक प्रयत्न के बिना केवल विधारक प्रयत्न से प्राण वायु को एकदम जहाँ के तहाँ रोक देने से श्वास प्रश्वास दोनों की गति का अभाव हो जाता है जब ठीक आसन से बैठ जाए तब ऊपर बतलाई हुई रीति से प्राणायाम करना चाहिए प्राणायाम के इन तीनों भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन अगले सूत्र में है आसन यम नियम की भांति योग का स्वतंत्र अंग नहीं है वह प्राणायाम की सिद्धि का उपाय है इसलिए तस्मीन सती उसके अर्थात आसन के हो जाने पर यह शब्द लाया गया है